अश्विन वाक्य नीलम उत्पलमिति वाक्यवत वाक्यर्थ न संग सप्तम से वाक्य में जैसे नीलम उत्पलम वाक्य में वाक्यार्थ होता है इस प्रकार वाक्यर्थ संगत नहीं है नीलम उत्पल तो विशेषण विशेष भाव है उत्पल है विशेषण नील है विशेषण तो नीलम तो विशिष्ट उत्पल का ज्ञान होता है इस प्रकार सप्तम वाक्य में विशेषण विशेष रूप से नहीं होगा तर तो नील पदार्थ नील से नील पदकार नील गुण हि उत्पल पदकार उत्पल द्रव्य नील नील गुण, उत्पल पदकार उत्पल द्रव्य च, चौक्ल पटादि भेद व्यावर्तकतया भेद क्या नील का व्यावर्तक नील पदार्थ हि शौक्ल का व्यावर्तक और उत्पल द्रव्य है पटादि का व्यावर्तक शुक्ल पट आदि रूप जो भेद है भेद का व्यावृत शौक्ट रूप भेद का व्यावर्तक हुआ नील पदार्थ व्यावर्तक किसका हुआ सौक्ल रूप भेद का भेद का व्यावर्तक भिन्न का व्यावर्तक होता है सौक्ल रूप भेद का और उत्पल पदार्थ पटादि का व्यावर्तक होता है अन्योन विशेषण विशेष भाव संसर्गस् अन्तर विशिष्ट अन्यतर दोनों में परस्पर विशेषण विशेष होगा अन्यतर विशिष्ट अन्यतर नील विशिष्ट उत्पल अथवा उत्पल विशिष्ट नील ऐसा एक बोध होगा अन्यतर विशिष्ट से अन्तर से बोध होगा नील विशिष्ट उत्पल कहेंगे तो उत्पलना नील रूप विशिष्ट हो अथा नील रूप कैसा है उत्पल द्रव्य संबंधी नील पटाज नील नहीं उत्फल द्रव्य सम्बन्धी नील अन्तर विशिष्ट से अन्तर अन्यतर विशिष्ट अन्यतर का बोध होगा नीला विशिष्ट उत्पल का अथवा उत्पल विशिष्ट नीला का बोध होगा अर्थात तद ऐक्य नीलम च उत्पलम च जो नील अभिन्न उत्पल है उसका बोध होगा नीला अभिन्न उत्पल नीला अभिन्न उत्पल का बोध होगा नील विशिष्ट उत्पल कहेंगे तो यह सही, है नील उत्पल कहेंगे तो नील विशेषण होता है तादात्म्य नील रूप उत्पलक और नील विशिष्ट तो कहेंगे तो नील रूप वाला उसमें विशेषण होगा नील रूप समय सम्बन्ध से विशेषण होता है तो नील दोनों के एकता है नील अभिन्न उत्पल अथवा अन्यतर विशिष्ट अन्यतर नील रूप विशिष्ट उत्पल ऐसा दो प्रकार है अन्यतर विशिष्ट अन्यतर का बोध होगा ए, अन्यतर दोनों में एक को अन्यतर तरह का एक विशिष्ट अन्य ऐसा बोध होगा अथवा दोनों का एक तो दवा वाक्य अर्थ तो नीलम उत्पल में नीलाभिन्न उत्पल ऐसी अथा अच्छा, नील रूपिट उत्पल होगा तो इसमें कोई विरोध नहीं है कि उत्पल द्रव्य में नील रूप का वैशिट है नील रूपिट है अथा अच्छा, नील रूप वाला ही उत्पल द्रव्य है इसलिए दोनों में ऐक्य का बोध हो अथा अच्छा, नील रूप उत्पल का बोध हो अथा उत्पल द्रव्य सम्बन्ध नील का बोध हो तो कोई विरोध नहीं है किसी प्रमाण से विरुद्ध नहीं प्रमाणान्तर विरुद्ध वह वो वाक्यर्थ संगत है नील उत्पल में नील अभिन्न उत्पल नील रूप विशिष्ट उत्पलम कमरे उत्पल ऐसे वाक्यर्थ होता है संगत वाक्यकार अक्तर तो में क्या है एक तद पदार्थ है की स्व पदकार है तत्पदकार परोक्ष तत्पदकार परोक्ष चैतन्य परोक्षत्व आदि से सर्वज्ञ सर्वशक्ति विशिष्ट चैतन्य तत्पद का और तम पद का अर्थ है अपरोक्षत्व अल्पग्रंथ आदि विशिष्ट चैतन्य ये दोनों चैतन्य में अन्योन्य भेद व्यावर्तकया विशेषण विशेष भाव संसर्ग से जिस प्रकार नीलो में परस्तर भेद व्यावर्तक होकर के विशेषण विशेष भाव होते है इस प्रकार यहाँ यदि मानेंगे विशेषण विशेष भाव संसर्ग मानेंगे तो अन्यतर विशिष्ट से अन्यतर से बोध होगा अन्यतर विशिष्ट अन्यतर कहीं तो अपिष्ट चैतन्य होगा परोक्षत विशिष्ट चैतन्य सरुक्षत विशिष्ट चैतन्य ही अपतन्य हो एक विशिट अन्यतर अन्यतर विशिष्ट अन्यतर, अपरोक्षत विशिष्ट जो चैतन्य है वही तमर्थ है परोक्षत विशिष्ट है अथा परोक्षत विशिष्ट जो चैतन्य है वही अपरिच्छत विशिष्ट है ऐसे अन्यतर विशिष्ट अन्यतर बोध हो तो विरोध होता है अपरिचत्व विशिष्ट परीक्षा तो विशिष्ट कैसे होगा और दोनों का आइक्य कहेंगे अपरक्ष विशिष्ट ही परीक्षा तो विशिष्ट है दोनों एक ही नहीं होगा अन्यतर विशिष्ट अन्यतर का बोध हो तब ऐ क वाक्यर्थ तो अंगीकार दोनों की एकता का वाक्यार्थ मानेंगे अपरक्ष विशिष्ट ही परोक्ष विशिष्ट ही अपरक्षत्व विशिष्ट परोक्ष विशिष्ट एक नहीं होगा दोनों में विशेषण अलग अलग हो गया अपरोक्ष रहेगा तो, रहे तो परोक्षत्व तो नहीं परोक्षत्व रहेगा तो अपरोक्ष रहे तो तो नहीं इसे दोनों की एकता भी नहीं है बाकारी प्रत्यक्ष आदि परमाणु विरुद्ध, आदि विरुद्ध हुआ वहां नील तो, तो नील अभिशिष्ट उत्पलक हो उत्पलक तो जिसमें रहेगा उसमें नील रूप रहेगा नील रूपिष्ट उत्पलब्ध उत्पल उत्पलब्ध विशिष्ट है उसमें कोई विरोध नहीं है और नील अभिन्न उत्पल तो कोई विरोध नहीं यहाँ तो परोक्ष अभिन्न अपरोक्ष परोक्ष तत्पदार्थ परोक्षा तो परोक्षा तो विशिष्ट अपरक्ष होगा अपरक्षा तो नहीं होगा और दोनों की एकता भी नहीं है क्योंकि परोक्षा जो होगा वो परिचय नहीं है अपरक्षा परोक्षा दोनों एक है ये भी मानेंगे तो प्रतीक्षा प्रमाण का विरुद्ध होता है इसलिए वाक्य तो नहीं है ये इसलिए तत्वमसी वाक्य में ऐसे नीलम जैसे विशेष अन विशेष होकर के हो जाता है ऐसे शब्द बोध नहीं होगा विशेषण विशेष भाव होने पर भी तत्व पद में विशेषण विशेष पदार्थ में पदा तो हुआ पद तम पद में सामान हुआ तत्पदार्थ तम पदार्थ में विशेषण विशेष भाव हुआ किन्तु नील उत्पल में जैसे विशेषण विशेष भाव संतर्ग से अन्य तरह विशिष्ट अन्य तरह का बोध होगा नील विशिष्ट उत्फलता अच्छा नील अभिन्न उत्फलता इसी प्रकार यहाँ परोक्ष विशिष्ट अपरोक्ष का ऐसा परोक्षा अभिन्न एक का ऐसा बोध होगा तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का ऐसे विरोध एक नहीं हो सकता है ऐसे नीलम उत्पलम जैसे वाक्या होता है तो तो सप्तम ऐसे वाक्या नहीं होगा तो विरोध जब जो उस पुरन होता है फिर लक्षण करके बोध होगा जैसे गंगायान घो गंगा प्रवाह में घोषे आभि गांव पली प्रवाह के अंदर नहीं रह सकता है शब्द का अर्थ तो है गंगा प्रवाह में विरोध होने के कारण गंगा पद का अर्थ तीर करते लक्षण के द्वारा गंगा तीर में अभी गांव है ऐसा अर्थ क्या जाता है लोक में भी तो इसी प्रकार यहां यहाँ एक नहीं हो सकते हैं नहीं होंगे तो फिर विशेष विशेष रूप भाव से पदार्थ में अन्य होने के बाद विरोध पूर्ण होता है विरोध होने के कारण ऐसे वाक्य अर्थ नहीं होगा अविरोध के लिए लक्षण करके साध होगा ये कहा गया तदुप्तम संसर्गो वशिष्टो वा वाक्यर्थो वा नात्रत अखंड ही कर सत्व वाक्यर्थो विदुषा मत संसर्ग विशिष्ट व संसर्ग संबंध हो एक का संबंध दूसरे में एक विशिष्ट अन्य ये वाक्यर्थ नात्र सम्मत यहाँ वाक्यामत नहीं दोनों का संसर्ग संबंध हो विशेष विशेष रूप से वाक्यार्थ सम्मत नहीं क्योंकि यहाँ तो अखंड ही विद्वान के सम्मत है अखंड एक कर से के शुद्ध स्वरूप ही है, ये अभी कैसे शादो बोध होगा लक्षण के द्वारा इसको समझाने के लिए पहले लक्षण बताते हैं। जहल लक्षण अजहल लक्षण और जहत अजहत लक्षण तीन प्रकार है जहत मतलब त्याग करती हुई लक्षण है वह त्याग के साथ करें तो जहत अपने स्वार्थ को त्याग करने वाली लक्षण हो तो जहत लक्षण अपने अर्थों को त्याग नहीं करे तो अजहत लक्षण है और एक लक्षण है जहत जहत अर्थ से को छोड़ेगा तो जहत हुआ से नहीं छोड़ेगा तो अजहत तो हुआ जहत तो अजहत भाग त्याग भी कहते हैं एक भाग विरुद्ध भाग को छोड़ देंगे अविरुद्ध भाव को रखेंगे तो तृतीय हो गया जहत अजहत लक्षणा पहले बताते अब तरह गंगायाम घोष प्रतिवसती गंगायाम घोष प्रतिवसती घोषे अबिर के पल्ली गांव गंगा का अर्थ प्रवाह में गंगा जल में घोष प्रतिवसा अर्थ होता है किन्तु वहाँ जह तंगा तो पद का अर्थ तीर करते है वाक्यवध जह लक्षण पी न संग यहाँ तो जह लक्षणा करते हैं गंगा पद का अर्थ प्रवाह को छोड़कर के तीर को लेते हैं गंगा तीर में घोषण वहां तो ऐसे जह लक्षण से शब्द होता है किंतु में इसे जहा लक्षण से शब्द घोषणा नहीं होगा वाक्यर्थ नहीं होगा वहां कैसे होता है तब तो गंगा घोषय आधार आधे भाव लक्षण से वाक्यर्थ से जैसे गंगायान घोष गंगा है सप्तम तो आधार घोष हो गया आधे गंगा और घोष गांव उसमें आधार आधे भाव लक्षण जो वाक्यर्थ है तो पूरा पूरा संभव नहीं अशेषत विरुद्ध विरुद्ध है प्रवाह के अंदर में ही घोष आविरतली विरुद्ध है विरुद्ध होने है। से वाक्यर्थम अशेषत परि परित्यज्य पूरा को छोड़ करके पद तो संबंध तीर लक्षण आया युद्ध गंगा संबंधी ही तीर शक्य सम्बन्ध हो लक्षण शक्य होता है पद पदार्थ का संबंध को शक्य कहते है पद की शक्ति अर्थ में है शक्ति के सामर्थ्य ईश्वर इच्छा को शक्ति कहते अस्मत पदार्थ तो अयम अर्थ गोध्रव्य घट पद से घट अर्थ को जानना चाहिए तो घट पद की शक्ति घट अर्थ में है दोनों पद और पदार्थ तो के संबंध को शक्ति कहते हैं शक्ति एक संबंध है, है। पद और पदार्थ तो का संबंध है शक्ति ये घट पद की शक्ति है घट कहने से अर्थ का स्मरण होता है लेखनी पद की शक्ति है लेखनी अर्थ में लेखनी कहें तो लेखन अर्थ का स्मरण होता है लेखनी पद की शक्ति लेखनी रूप अर्थ में नहीं रहे तो लेखनी शब्द सुनते ही अर्थ का स्मरण नहीं होना चाहिए अर्थ का स्मरण होता है मतलब लेखनी पद की शक्ति अर्थ में है। पुस्तक पद की शक्ति इसमें पुस्तक अर्थ पुस्तक का स्मरण होता है ये शक्ति है पद पदार्थ का संबंध शक्ति का विषय है शक्ति ईश्वर इच्छा रूप ईश्वर की इच्छा है अस्नात्थ है तो इच्छा होने से उसका हो इच्छा शक्ति उसका विषय हो गया अर्थ और इच्छा है पद के द्वारा निरूपित घट पद निरूपित शक्ति घट अर्थ में इच्छा का विषय हो गया अर्थ शक्य घट तो शक्ति विषय में रहेगी विषयता संबंध है विषयता संबंध में शक्ति आश्रयत्व तो शक्य तम घट अर्थ होता है शक्य घट होता शक्तम एक कहते शक्त एक कहते शक्य अर्थ है शक्य पद है शक्त पदम शक्तम अर्थ हो गया अशक्य अर्थ में शक्यषयता संबंधन शक्ति आश्रय विषयता संबंध में शक्ति आश्रयत्व शक्य अर्थ में अरे पद में सकत्व होता है निरूपकता संबंध में शक्ति विशिष्ट पद निरूपित शक्ति अर्थ में शक्ति केव निरूपित है पद निरूपित शक्ति अर्थ में शक्ति का निरूपक हो गया पद शक्ति निरूपक पद में तो शक्ति जाकर के पद में रहेगी निरूपकता संबंध है ना निरूपकता संबंध में शक्ति विशिष्ट सक्तत्व पद को सक्त कहते हैं, अर्थ को शक्य कहते हैं। शक्य और शक्त पद संबंध हो गया शक्ति है और लक्षण का शक्य संबंध लक्षण गंगा पद का शक्य हो गया प्रवाह और प्रवाह का संबंध तीर में है तो सबके संबंध थी, थी हो गया लक्षण गंगा पद की लक्षणारूप संबंध थीन थीन। तो तीर में है तो गंगा पद से तीर अर्थकाल न कहीं शक्ति से लेते कहीं लक्षणा से शक्य संबंध रूप लक्षण से गंगा पद से तीर लेते हैं तो संबंधित तीर लक्षण युक्त आज जह दक्षण गंगायाम घोष में जह होती है अत्र सप्तम से में ऐसे जहा लक्षण नहीं है क्यों नहीं परोक्ष अपरोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षण से वाक्यार्थ से जो परोक्ष है वो या अपरोक्ष है तत्पथकार अपरोक्ष पथकार से परोक्ष दोनों एक नहीं हो सकते एकत्व लक्षण वाक्यर्थ से भागमात्रे मात्र विरोधा परोक्ष अपरोक्ष दो से विरोध चैतन्य में तो विरोध लक्षण एक मानेंगे तो है भागांतर में भी परिच्यज्य अन्य लक्षण है आयु तत्व एक भाग में विरोध है अन्य भाग चैतन्य में विरोध नहीं चैतन्य रूप भागांतर को भी छोड़ करके अन्य के लक्षण करेंगे ठीक नहीं है जैसे गंगा पद का तो प्रभाव गंगा प्रवाह उसको पूरा छोड़ करके तीर ले लिया यहाँ पद तम से एक अपरक्षत तो तो चैतन्य एक परोक्षत तो चैतन्य चैतन्य में तो विरोध नहीं परोक्षत अपरोक्षता में विरोध है एक भाग में विरोध होने से उसी को तो छोड़ सकते हैं और जहाँ विरोध नहीं है उसको भी छोड़ देना चैतन्य को छोड़ देकर अन्य अर्थ लेना जैसे प्रभा को छोड़ करके सिरा ले लिया परोक्ष चैतन्य को छोड़ कर लेंगे ये ठीक नहीं एक कहते भागांतर में परित लक्षण अभी तो, तो एक भाग अन्य भाग जो विरोध नहीं चैतन्य उसको भी छोड़ करके अन्य लक्षण करना ठीक नहीं अन्य लक्षण करते तो जहा लक्षण होती क्योंकि जहा लक्षणा में सक्य अर्थ को पूरा छोड़ देना पड़ेगा अन्य को लेंगे यहाँ सक्य अर्थ पूरा को छोड़कर के अन्य लक्षण करना ठीक नहीं है क्योंकि विरोध एक भाग में है परोक्षित विरोध है पूरा को छोड़कर के अन्य लक्षण करना ठीक नहीं है इसलिए जहा लक्षणा नहीं होगी न गंगा इसके ऊपर शंका करते है गंगायान घोषण में जैसे अर्थ होता है इस प्रकार यहाँ भी अर्थ हो न गंगा पदम स्वार्थ परित्याग न तीर पदार्थम यथा यहाँ थोड़ा लिखना पड़ेगा जिस तक तो नहीं पदार्थम यथा लक्ष्य तत्पदम तम पदम इतना लिखना पड़ेगा तीर पदार्थम बा बा नहीं चाहिए एक बार क्या आगे वाक्यू अलग ऊपर से यथा लक्ष्य यथा तथा यथा तथा तथा उसके आगे थं, लक्ष्ययतु स्वार्थ परित्याग नम पदार्थम तत्पदार्थम अतः अतः आगे वा लक्ष अत इसको पुष्ट कर दो अतः लक्षण आगे कुतो जहा लक्षण है कैसे पाठ है ऐसे देखो कैसे पाठ होगा न गंगा पदम स्वाथ परित्यागिन तीर पदार्थम यथा लक्ष्य अर्थ करता हम समझो लिखना यथा गंगा पद अपने स्वार्थ प्रभाग छोड़ करके तीर पदार्थम यथा लक्ष्य गंगा पद लक्षण के द्वारा बोधयती तीर पदार्थ को सार्थ का त्याग करके तीर पदार्थ यथा लक्ष्य उसी प्रकार यथा लक्ष्य तथा तो तत्पद पड़ा स्वार्थ परित्याग करके अन्य को लक्षण करें तम पदार्थ लक्ष्यु तत्पद स्वार्थ को परिचया करके तम पदार्थ को लक्ष्यतु अथा तव पदम साध परित्यागेन तत्पद लक्ष्यु इस पाठ कैसे होगा यथा लक्ष्यगे नक्षत कैसा अन्य है, है तत्पद तो तो साध परित्या का परित्याग करके तव पदार्थ लक्ष्य तत्पद तो का पर क्षत्र विशिष्ट सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य पूरा अर्थ को तो छोड़ तो करके तो त्वम पदार्थ को लक्षण से बोधन कराए अर्थात अपने अर्थ को छोड़ करके तो अपरक्ष चैतन्य पूरा अर्थ का परिचय करके तत्पदार्थ एक त्व पद तत्पद को लक्षण से बोधन करे अर्थात तत्पद त्वम पद को बोधन करे जिसे गंगा पद अपने अर्थ को छोड़ करके तीर को बोधन कराता है इसी प्रकार तत्पद सा परिचया करके त्व पदार्थ को लक्षण से बोधन करे अथवा त्वम पद अपने अर्थ को छोड़ करके तत्पदार्थ को लक्षण से बोधन करे कुतो जहा लक्षण न संग जय लक्षण क्यों नहीं होगी जय लक्षण हो जाएगी सार्थ छोड़ करके तत्व अपने अर्थ छोड़ करके तत्पदार्थ को बोधन करे अर्थात तत्पद अपने अर्थ को छोड़ करके त्व पदार्थ को बोधन करे तो जय लक्षण हो जाएगी क्यों नहीं होगी ऐसे कहने पर सिद्धांत कहते नाचियों तत्र वाक्य देख पढ़ते न बा तीरपदार अतः इति संगठते आगे सिद्धांत उत्तर देता है तीर पदार्थ्रवन पाठ श्रवण चाहिए तीर पदा तीर पदा श्रवण गंगाया घोष तीरपद का श्रवण होता है तीरपद नहीं तत्र तीरपदा श्रवणे न पद अश्रवण पद से अश्रवण तीर पदाश्रवण श्रवण चाहिए तीरपद का अश्रवण होने से उससे अर्थ की प्रतीत नहीं होती पद का यदि श्रवण नहीं है तो तीर अर्थ की प्रतीत नहीं होगी तदर्थ प्रतीतो, हो तो तद पद का जो अर्थ है गंगा उसकी प्रतीत नहीं होगी क्योंकि पद नहीं है अर्थ की प्रतीत नहीं उनसे लक्षण या तत्प्रतीत अपेक्षायाम अपी लक्षण से उसकी प्रतीति होगी प्रतीति अपेक्षायाम अपी पाठ देखो प्रतीति अपेक्षा के या अपेक्षायाम अपी प्रती की है क्योंकि अर्थ की प्रती नहीं होती लक्षणा से प्रती चाहिए तीर पद का श्रवण होता है गंगायम गंगाया तीर पद का श्रवण नहीं होने से तीर अर्थ की प्रती नहीं, नहीं। नही होती तीर अर्थ की प्रती नहीं होने से लक्षण के द्वारा तीर की प्रती की अपेक्षा है इसे गंगा पद का तीर अर्थ लक्षण से लेंगे अपेक्षा होने पर भी यहाँ तो पदार्थ का श्रवण होता है तत्पद का दोनों है पक्षम पद हो तत्पद भी श्रीयमा त्व पद भी श्रीयमान श्रेय मान होने से तदर्थ प्रती हो जायेगी तम पद से त्वम पदार्थ तत्पद से तत्पदार्थ की प्रतीति होने पर लक्षण के द्वारा तत्पद से त्वम पदार्थ का त्वम पद से तत्पदार्थ का, का लक्षण के द्वारा ज्ञान मानना कोई जरूरत नहीं अन्यतर पद अन्यतर पदार्थ प्रतीत अपीक्षा आता वहाँ तीर पद का श्रवण नहीं होने से तीर पदार्थ की उपस्थिति प्रस्तुति ज्ञान नहीं होने से तीर पदार्थ का ज्ञान के लिए गंगा पद की लक्षण करनी पड़ती है यहाँ तत्पद का श्रवण होता है त्वम पद का भी श्रवण होता है तत्पदार्थ की प्रस्तुति होती त्वन पदार्थ की प्रस्तुति होती तो, तो पूर्व पक्ष ने शंका तत्पद त्वम पदार्थों को लक्षण से बोधन करे जैसे गंगा पद अपने को छोड़ करके तीर पदार्थ को बोधन करता है ऐसे तत्पद अपन अर्थ को छोड़कर के त्वम पद को बोधन कराए अर्था तवम पद अपने अर्थ को छोड़ करके तत्पदार्थ को बोधन कराए ये शंका हुई थी।, थी तो सिद्धांत में उत्तर दिया यहाँ तत्पद तम पद दोनों का श्रवण होता है दोनों पदार्थ की प्रत्युति होती है दोनों पदार्थ की प्रत्युति पद के द्वारा यदि होती है एक पद उसको लक्षण से क्यों बोधन कराएगा तत्पद त्वम पदार्थ को बोधन कराने के लिए की आवश्यकता नहीं तम पदार्थ का बोध तो प्रतिति होती है और त्व पद तत्पदार्थ को बोधन कराने के लक्षण क्यों करना तत्पदार्थ का तो उसकी प्रतिति होती है इसलिए यहाँ लक्षण कि अन्यतर पदे अन्यतर पदार्थ प्रतिति की अपेक्षा अपेक्षा नहीं इसलिए जिस प्रकार गंगायान घोषण पद से गंगा पद अपने अर्थ को छोड़ करके जहा लक्षण से तीर अर्थ को बोधन कराता है इसे त्व पद अपने अर्थ को पूरा छोड़ करके तत्पदार्थ को बधन कराए नहीं तो तत्पद भी अपने अर्थ को पूरा छोड़ करके तुम पदार्थ को बधन कराए जहा से ऐसा हो जाए क्यों नहीं होगा ऐसे संकाहन पर उत्तर दिया वहां तो गंगा पद का श्रवण है तीर पद का श्रवण नहीं है तीर पद की तीर पदार्थ की प्रतीत नहीं होती तीर पदार्थ की प्रतीत नहीं होने आरोप तीर पदार्थ की प्रतीत ज्ञान के लिए लक्षण की आवश्यकता है गंगा पद से लक्षण से तीर अर्थ का ज्ञान होगा यहाँ दोनों तत्पद तव पद दोनों का श्रवण होने से दोनों पदार्थ की प्रती होती है त्व पदार्थ की तत्पदार्थ की जो प्रती होती है तो तत्पद लक्षण से तवम पदार्थ को क्यों बोधन कराएगा उतार्थ प्रती होता है और त्वम पद लक्षण से तत्पदार्थ को क्यों बोधन कराएगा इसलिए यहाँ जह लक्षणा से पदार्थ बोधन नहीं होता है लाख नहीं होता है ये जहा लक्षणा का हो गया उसके बाद अजह लक्षण घोड़े दौड़ रहे तो कोई सफेद कोई लाल कोई काला रंग है कहते सफेद दौड़ रहा देखो सफेद दौड़ रहा तो सफेद कुत्ता है गाय घोड़ा घोड़ा ले रहा घोड़े दौड़ रहे तो, गोड़ा गोड़ा। गोड़ा तो सोनो धावती कह देने से अर्थ हो जाता है सोनो धावती जी वाक्य है ऐसे कहते सोनो धावती सेतो वो धावती ऐसे सब कहते स्वर्ण गुण विष्ट धावन अर्थ की स्वर्ण धावती थे वाक्यवध वहाज है और पूरा अर्थ को त्याग नहीं करते तो पूरा अर्थ को रखते अर्थ को रख कर के अधिक लेते हैं श्वेत अर्थ को रख कर कर के अश्व अर्थ को अधिक लेते हैं सेतो वावती कहेंगे श्वेत अर्थ का त्याग नहीं होता है श्वेत अर्थ रहता है अधिक अश्व पदार्थों को लेते हैं अश्व पद कहा नहीं श्वेत अश्व धावती ऐसा नहीं का श्वेतो धावती का तो श्वेत गुण को रख करके अश्व अर्थ अधिक लेते हैं इसलिए अजह लक्षण है सार्थक का त्याग नहीं किया अन्य का ग्रहण किया इसे छत्रिनो जानती छता वाले एक व्यक्ति तो के पास छता है और चार पांच लोग जा रहे कहते छत्रिनो जानती तो छत्र शब्द से छता वाले छाता जिनके पास नहीं सबका ग्रहण होता है छता वाले का ग्रहण होता है जिनके पास छता नहीं उनका भी ग्रहण होता है थ भी रहा उससे अति का भी ग्रहण हुआ ये अजय लक्षण है यहाँ किंतु सप्तम ऐसी वाक्य में अजय लक्षणाती न संभवती यहाँ अजय लक्षण संभव नहीं है अजय लक्षण क्यों संभव नहीं इसको फिर बताएंगे अब